मृत्यु के पार मृत्यु के संबंध में वैज्ञानिक अभिमत प्रगतिशील वैज्ञानिकों के इस सिद्धांत के साथ वेदांत दर्शन का पूर्ण सादृश्य है वैज्ञानिक कहते हैं मन एवं चेतन जीवात्मा ही विभिन्न प्रकार के रोग मृत्यु एवं जड़ शरीर की सृष्टि का प्रधान कारण है यही धारणा हमारे वेदांत दर्शन में भी पाई जाती है यही विश्व का प्राचीनतम दर्शन है सत्य तो कभी भी पुराना नहीं होता जो सत्य पाँच हजार वर्ष पूर्व उद्घाटित हुआ था आज भी सत्य है तथा सदैव सत्य ही रहेगा एवं आधुनिक वैज्ञानिक भी, भी उसी सत्य को उद्घाटित करेंगे हमें स्मरण रखना होगा कि वेदांत का सत्य अद्वितीय और एक है क्योंकि सत्य सदैव शाश्वत तथा अखंड रहता है सत्य कभी भी खंडित अथवा विभिन्न प्रकार का नहीं हो सकता यह सही है कि सत्य एक चरम अवस्था में ही निरपेक्ष अथवा परिपूर्ण होता है अन्यथा देश काल की सीमा में आबद्ध होकर प्रतिमान, प्रातिभाषिक अथवा आपेक्षिक सत्य कहलाने लगता है संभवतः अनेकों वर्ष पूर्व इस परम सत्य का ही आविष्कार हुआ एवं समय के बीतने पर भी सत्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि निरपेक्ष सत्य शाश्वत अनंत एवं अपरिवर्तनीय होता है वेदांत में आंतरिक शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहा गया है यह सूक्ष्म शरीर ही आत्मा का आंतरिक आवरण एवं स्थूल शरीर ही बाह्य आवरण है जीवात्मा जब कोई एक कार्य संपन्न कर लेती है अथवा चरम सुखो भोग कर लेती है अथवा वासना पूरी कर लेती है बाह्य शरीर की उपयोगिता समाप्त हो जाती है और वह ठीक ठीक काम नहीं करती इस अनुपयोगी जीर्ण शरीर को छोड़कर तब जीवात्मा अपने कार्य को उपयुक्त नया शरीर धारण कर लेती है ठीक उसी प्रकार जैसे आप किसी मोटर मशीन का दो वर्षों तक व्यवहार करते हैं और दो वर्ष के बाद पाते हैं कि उसके पुर्जे पुराने हो गए अर्थात उसका जो काम था वह हो गया तब आप उसे छोड़ देते हैं और बदल देते हैं यही बात जीवात्मा करती है इस बाह्य शरीर को बदलने की प्रक्रिया का दोष जीवात्मा को नहीं दिया जा सकता क्योंकि बाह्य शरीर तो जीवात्मा का कर्मोपयोगी उपाय अथवा यंत्र मात्र ही है जीवात्मा इसी बाह्य शरीर के माध्यम से समस्त शक्तियों का विकास करती है विभिन्न प्रकार का अनुभव प्राप्त करती है एवं विभिन्न तरह की शिक्षाओं से नए नए ज्ञान का अर्जन करती है इस प्रकार चेतन जीवात्मा पूर्ण विकास के पथ पर अग्रसर होकर धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त होती है जीवन के संबंध में यही धारणा मृत्यु के रहस्य की व्याख्या करने में सहायता करती है जब हम जानते हैं कि इस यंत्र का निर्माण करने वाला कोई है और वह इसमें निवास करता है और समय आने पर वह इसे छोड़कर चला जाता है तब मृत्यु कोई रहस्यमय बात नहीं रह जाती इस तरह मृत्यु का अर्थ किसी चीज का ध्वंस या विनाश या किसी वस्तु का लोप हो जाना नहीं है बल्कि उसका अर्थ विखंडन है इसका अर्थ यह हुआ कि जिस यंत्र का प्रयोजन पूरा हो गया है उसे फेंक देना चाहिए और उसी सामग्री से नए यंत्र का निर्माण करना चाहिए कौन बता सकता है कि हजारों वर्ष पूर्व रानी क्लियोपेट्रा के शरीर के निर्माण में जिस अड़ु और परमाणु का प्रयोग हुआ था उसका अंश आज किसी जीवित प्राणी के शरीर में नहीं है मृत शरीर के साथ जिन अड़ुओं और परमाणुओं को दफनाया जाता है वे गलते हैं और वनस्पति के रूप में या पौधों के रूप में जीवन ग्रहण करते हैं हम उसे खाते हैं और वे हमारे शरीर का अंग बनते रहते हैं इस तरह विश्व में किसी पदार्थ का नाश नहीं होता बल्कि चक्रावर्तन होता रहता है अणु और परमाणु एक शरीर में जाता है निकलता है और फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है जीवन की इसी निरंतर प्रक्रिया में विखंडन और विकास का क्रम चलता रहता है और जीवात्मा इसका नियता है नियंता है जीवात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती यदि जीवात्मा की मृत्यु हो तो वह जाएगी कहाँ क्या शून्य में विलीन हो जाएगी नहीं यह संभव नहीं लेकिन शरीर का स्थूल रूप नष्ट हो जाएगा इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है और इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है सैशव से किशोर किशोर से युवा और युवा से जरावस्था में इस शरीर का रूपांतरण होता रहता है बचपन में आपका जो रूप था वह चला गया कल आपका जो रूप था आज वह नहीं है इस क्षण आपका जैसा रूप है अगले क्षण नहीं रहेगा यह पदार्थ का निरंतर आवर्तन और विवर्तन है यह मान जलागार जैसा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं और हमारे शरीर का रक्षण और पोषण करते हैं इस परिवर्तन का कहीं ठहराव नहीं है ये शरीर की आकृति की इस तरह रक्षा करते हैं जिससे यह पहचान बन सके अब इस आवर्तमान पदार्थ के कणों में जो निरंतर गतिशील है कुछ ऐसा है जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है वह हमारी आत्मचेतना है यदि आप एक्सरे के जरिए अपना हाथ या शरीर का कोई अंग देखें तो पाएंगे कि आपका शरीर कुहासा जैसे पदार्थ के सूक्ष्म कणों से बना है जो अस्थियों के चारों ओर झूल रहा है जिस स्थूल शरीर को हम ठोस समझते हैं वह बिल्कुल ठोस नहीं है यह बादल जैसा है जिसे हम विशेष परिस्थितियों में ठोस समझते हैं मृत्यु के पश्चात जीवात्मा इस पार्थिव लोक को छोड़कर जिस असुर लोक में जाती है वह चैतन्य लोक एक अन्य स्तर है हम तीन स्तर थ्री डायमेंशन में जीवन यापन करते हैं किंतु इन तीन स्तरों के अतिरिक्त एक स्तर और भी है जो ऐंद्रिक विषयों अथवा इंद्रियों की अनुभूति के बाहर है पार्थिव स्थूल शरीर की वहाँ पहुँच नहीं है यहाँ तक कि पृथ्वी अथवा किसी ग्रह नक्षत्र की गति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है जब तक हम उसकी झलक नहीं पाते तब तक उस स्तर की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती इसी को चतुर्थ स्तर फोर्थ डायमेंशन कहते हैं अब यह प्रश्न उठता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा जाति कहाँ है मृत्यु के पश्चात यह कहीं नहीं जाती बल्कि पार्थिव माया की इन तीन स्तरों को तोड़कर जीवात्मा इसी चतुर्थ स्तर विराजमान रहती है अवश्य ही तृतीय स्तर के साथ चतुर्थ स्तर का स्वाभाविक संपर्क रहता है जैसा कि चक्के अंदर चक्के में होता है विज्ञान के अध्ययन द्वारा हम यह जा जान पाते हैं कि हमारे शरीर के अणु कोश निरंतर गतिशील रहते हैं केवल क्या हम इस गति को महसूस कर पाते हैं नहीं इस विषय में हम प्रायः कुछ भी नहीं जानते परंतु मन को इंद्री एवं पार्थिव वस्तु के संपर्क से अलग कर स्थिर भाव से बैठने पर इस चतुर्थ स्तर की अचंचल अवस्था को अनुभव कर सकते हैं तभी एक शांत गंभीर अवस्था की अनुभूति होती है अन्यथा निरंतर ही परिवर्तन का स्रोत हमारे शरीर में द्रुत गति से प्रवाहित होता रहता है और हम उस परिवर्तन को जान भी नहीं पाते मृत्युपरांत जीवात्मा की भी यही स्थिति होती है जड़ शरीर के परिवर्तन को जीवात्मा ठीक प्रकार नहीं जान सकती अतः हमारा शरीर तो यंत्र मात्र है अथवा कहें कि जीवात्मा का बाह्य वस्त्र मात्र है वेदांत हमें बताता है कि मनुष्य जब पृथ्वी की माया का त्याग करता है या मर जाता है तो वास्तव में वह मरता नहीं बल्कि जीर्ण वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है वेदांत कहता है मृत्यु का अर्थ है परिवर्तन अर्थात चेतना के एक स्तर से दूसरे स्तर में विवर्तन अथवा विदेही आत्मा का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रत्यागमन मृत्यु में जीवात्मा फटे वस्त्र के समान जीर्ण शरीर का प्रत्याग करती है भगवत गीता में इसी का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है वाषांश जीर्णान यथा विहाय नवान्गृहना नरोपराणी तथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यान सयाति नवान्देही